जहाँ वहां रहने दो स्मरण परमात्मा अनंत होकर सर्वत्या होकर के संदान स्वरूप विद्यमान उसने आकाश की सहायता ले दी आकाश के समान अनंत परमात्मा पा। उसी का स्मरण करना है तो उसी में जाकर के उसका श्रम करते हुए अपने लड़कों की परमात्मा में लगा और मन को परमात्मा में वेदांत कहता ऐसे लगाओ जैसे कि तरंग पानी में समुद्र की अपनी जगह है समुद्र में बुब्की लगाने की कोशिश करती है ऐसे लगाओ यहाँ ठंड जैसे कमल में जाता है तो कमल के ऊपर इन पर मधराता रहे ऐसे नहीं कमल के ऊपर बैठता भी है और बैठकर कर के कमल के भीतर थोड़ा दिन से प्रवेश भी करता है जहां कमल के भीतर पराग होता है मकर होता है वहां कमल जाता है और कुछ मकरंद का पान करता है सब और और में से भ्रमर ही कुछ मकरंद का पान कर सकता है और कोई मनुष्य जाए और उसने में से मकर निकाल लेके हाथ में सुखने आएगा कोई दूसरा प्राणी और भी हाँसी जाए और कोई भी जाए तो वो सब जाकर के फूल को तोड़ भली ले लेकिन उसके भीतर जो मकरंद है वो किसी को मिलने वाला नहीं है। तो भगवान के अन्य जो परम परमात्मा है तो उसका आनंद जो है भगवान के जो घट है उनका मन परमात्मा से जाए गहराई में प्रवेश करे तब तो तो वहाँ जो आनंद आनंद परमात्मा का है उसको प्राप्त करें आज धर्मर के समान और समय के समान और सदा हो गई ऐसा नहीं उसका समय ध्यान है स्थिति से कैसे चिंतन करना चाहिए कैसे स्मरण करना चाहिए परमात्मा उसका विधान भी उसके साथ कुछ है ये सुख पुरुषों के है ऐसा नहीं कि मनमानी धन से कैसे आपने वोट दिया कुछ क्या है ऐसा नहीं है कई ऐसे लम है और भगवान अगर वही कहते हैं कि जिसका भगवान कौशल इंद्र है कौशल के मान्य जो रहिए शनि के तक ऊपर दोस्त का जो प्रदेश है उसको कौशल कहते हैं कौशल ऐसे जो अध्यात्म के अनुसार जो अपना हृदय अहिच्छा या हृदय है उसी के सामने में करता अपने मन बुद्धि के भी स्वामी में उसी के प्रकाशक कर तो उनमें पाप करने वाले हैं तो जिनका हृदय शुद्ध है निर्मल है पवित्र है उस तो हृदय में भगवान पाप करते हैं ऐसे कौशल और भगवान के चरण संबंध है वो मंजू है और कोमल है मंजू के मन सुंदर भी है और कोमल भी है ये दोनों बात अब एक बात यह भी है और भगवान के चरण हैं वैसे तो, तो पुरुषाकार रूप हो उसके तो चरण ही होंगे सदेश आकार का ध्यान करना हो तो भगवान तो के चरणों का इस्तेमाल कर लेते हैं उनके जो तो पुरक्षाकार है में जो सुंदर चरण है सुंदर की है सब सी बात है लेकिन जब आगे वेदांत विद से विचार करते हैं तो परम्ह परमात्मा जो सच्चिदाराम स्त्रो करके अनंत है और उसके चरण क्या है उसके चरण है वेद साठ उसके चरण जो तो वेद शास्त्र के ऊपर भी परमात्मा के साथ हुआ जैसे देश ऊपर कोई खड़ा होता है परमात्मा तो किस पर खड़ा है वैदिक साहित्य पर खड़ा है परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है उसे वैदिक साहित्य का अध्ययन करो बार बार चिंतन करो तो कैसे चिंतन करो उसको वैदिक साहित्यिक मंत्र को सूत्र तो को करो हर अर बार बार मनन करो। मन धर्म सं माने जो सूत्र सक ब्रह्म तस्माए तस्का होता हर बार बार मन से चिंतन करो मात्मा शत्रो इस महात हो बार बार इस प्रकार के शास्त्र के जो शब्द हैं वो सब इसीलिए ऊपर पर आप चिंतन करेंगे ध्यान देंगे और उनके अर्थ का विचार करेंगे तैसे तैसे परमात्मा हृदय में प्रकट होने लगे ये वेदों का प्रमाण इस बात का है कि जो भी इन शास्त्र वचनों का बार बार चिंतन करेगा मन में उसके हृदय में परमात्मा उद्घाटित हो जाए ये श्रुति की महिमा है कि जो श्रुति सुर्थी से श्रुतियों से वेदों से प्रेम करता है निरंतर उनका चिंतन करता है अपने मन को उनमें लगा देता है तो श्रुतियां अपने अर्थ स्वरूप परमात्मा को उसके हृदय में प्रकट कर देती हैं और परमात्मा उसके हृदय में दिखाई देने लगता है जो अव्यक्त है अज्ञात है जहाँ पर की बड़े बड़े मुन्यों के मन नहीं पहुंच पाते इसीलिए नाम दे दिया महेश अज महेश बंदित हो अब जब देवताओं में से देवताओं सबसे श्रेष्ठ शंकर जी सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं जो सृष्टि का विनाश करते हैं वहां तक पहुँच गए तो कहते वो भी जिसके की गति नहीं पाते जहाँ तक नहीं पहुँच पाते ऐसे सिद्ध पुरुष जो सृतियों की कृपा से वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं गीता <laughs> पर इसलिए जानकी कर सरोज लालित तो। जानकी के माने क्या सीता जी कौन है बालकांड का स्मरण करें वहां पर श्लोक उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता जो जिस जो भी समस्त जगत को उत्पत्ति करने वाली है पालन करने वाली विनाश करने वाली जो शक्ति है और जो शक्ति परमात्मा से अभिनन है शक्ति तो किसी की होगी शक्ति तो शक्तिमान के बिना तो निराधार शक्ति होती नहीं इसलिए जिस परमात्मा की ये शक्ति है वो शक्ति भी परमात्मा समन्वित है और सदा ही परमात्मा की सेवा में लगी हुई है ये शक्ति जो वो हो सीताजी है तो सीताजी भगवान के उनके चरण कमलों का सेवन करने वाली है अपने कर सरोज लालित मने सदा ही उनकी सेवा में निबले ऐसे भगवान के चरण है उनका स्मरण करें तो दोनों अर्थ हो जाते हैं इस प्रकार से सगन रूप में भगवान को पुरसा रूप में देख लिया उनके चरण कमल हो गए सुंदर मंजुल हो गए उनका बार बार चिंतन करना तो चाहिए और फिर दूसरी ओर ये वेदांत के रूप में निर्गुण निराकार परमात्मा शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करके उस परमात्मा तक पहुंचने को, के शास्त्रों के अर्थ का बार बार चिंतन करते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए अब इसमें देखते हैं कि इस छंद में ये स्तुति में कहीं क्रिया नहीं दिखाई देती क्रियापद जैसे पिछले वाले में था नौ मीडियम ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं इस श्लोक में देखो कौशलेंद्र पद कंज भगवान के चरण कमल बड़े मंजिल है कोमलो कोमल है अजय महेश पंडित शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा बंदित हैं चरण कमल जानकी कर सरोज लालित चरण कमल जानकी जी के हाथों के द्वारा लालित हैं है। चिंत का समन भंग सर चिंतन करने वालों का मन भंग उन्हीं में लगा रहता है ऐसा लेकिन हम उनका ध्यान करते हैं हुए चरण कमल हमारी रक्षा करें ऐसा कुछ इसमें नहीं इसमें क्रियापद कुछ भी नहीं है तो क्रियापद अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा कि ऐसे भगवान चरण जो चरण कमल भगवान के हैं चाहे सगण साकार रूप में हो तो हमें उनका चिंतन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए और चाहे उनको हम निर्गुण समझें तो शास्त्र शक्तियों का स्मरण करते हुए उनके अर्थ के विचार करना चाहिए ये सूचना इसमें इस तो प्रसार तीसरा श्लोक है कुंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभी स्त्रीदारुण्यकोचनम नौमी शंकर मोचनम बालकांड में भी भगवान शंकरी की ऐसी ही वंदनाती है उसी प्रकार की वंदना यहाँ फिर करते हैं पहली बात यह कि उनका इस भगवान श्री राम जी का तो शरीर सघन साकार रूप में देखो तो श्याम वर्ण का है और भगवान शंकर जी का जो है वो गौरवर्ण का है इसलिए गौरव शरीर की तो उपमाएं जो है वो भी दूसरी है या उपमाए कु के समान कुंद के पुष्प के समान भगवान शंकर जी का शरीर कुंद का फूल सफेद होता है वैसे सफेद पुष्प की तरह से भगवान का शंकर जी का शरीर है इंदु मान चंद्रमा जैसे चंद्रमा सफेद है इस प्रकार से शंकर जी का जो है वो शरीर चंद्रमा के समान गौरवर्ण है तीसरा डर के माने है शंख जैसे शंख सफेद होता है इस प्रकार से भगवान शंकर जी का गौरवर्ण है तीन उपमाएं भी भगवान शंकर जी और तीनों उपमाओं में तीन बातें हैं उनका जो है तीनों का जो हो, हो उसमें ऐसा तीनों गौरवर्ण लेकिन तीनों में तीन विशेषताएं हैं वो भी देखें कुंभ में कोमलता है और सुगंध भी है गौरव तो है ही है इसलिए चंद्रमा जो है वो हो गौरवर्ण तो है ही है लेकिन तेजस्वी है प्रकाशस्वरूप स्वरूप। कुंद के पूर्व में चंद्रमा जैसा प्रकाश थोड़ा है वो बात जो है पूरी हो गई चंद्रमा से दर्व मने जो है वो हो शंख के समान जो है वो उसकी बनावट हो गई रचना हो गई उसकी उसकी आकृति भी बड़ी सुंदर है जैसे शंख की गोलमटोल बढ़िया सुंदर आकृति ऐसी सुंदर आकृति भी उसकी तो ये है जान ये कुंद इंदुदर गौर वैसे तो गौरवर्ण के भगवान शंकर हैं सुंदरम और वो भी बहुत सुंदर भी बता दिया माने गौरवर्ण सदा सुंदर हो ऐसा नहीं है वैसे तो, तो माना जाता है कि गौरवर्ण है तो सुंदर होगा ही होगा लेकिन सदा सुंदर नहीं होता गौरव कभी कभी बोरे रंग के लोग बाध्य होते हैं वो भी असुंदर दिखाई देते हैं अध्यय दिखाई देते हैं हुँ? लेकिन ऐसा नहीं भगवान का शरीर इसीलिए चंद्रमा के समान भी बोला कुंद के पुष्प के समान भी बोला ये सब इनको उदाहरण देकर के बताया कि भगवान शंकर जी के शरीर का स्मरण करो बहुत ही सुंदर शरीर भगवान शंकर जी का गौरवर्ण शरीर विराजमान है भगवान शंकर जी अंबिका पतिम अंबिकावान है पार्वती जी पतिम पार्वती पति भगवान शंकर जी पार्वती जी को अंबिका भी कहते हैं अंबिका क्यों कहते हैं अंबा से अंबिका है माने माता पार्वती पिता महादेवा तो इसलिए अंबिका पति मने माता पिता हैं ये इनको भगवान शंकर जी को ऐसे स्मरण करो कि जैसे अपने माता पिता पालन करने वाले अध्यात्म के क्षेत्र में मानो की साधक बालक की तरह से है और इस क्षेत्र में जो पिता अध्यात्म के क्षेत्र में जीव का पिता कौन है वो पिता जो है वो विश्वास है परमात्मा वही पालन करता है परमात्मा का जो विश्वास है वही भगवान शंकर है। तो परमात्मा का विश्वास जिसके हृदय में है उसके हृदय में अध्यात्म साधना बलवती होती रहती है आगे बढ़ती रहती है और व्यक्ति कर्मशा अधिक प्रकाशवान तेजस्वी बुद्धि अधिक उज्ज्वल होती चली जाती है उसमें विश्वास हो तो नहीं तो विश्वासहीन व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करे, तो फिर उनमें डलनेस आएगी निद्रा आएगी उनकी उपेक्षा आएगी जी घबराएगा कड़वाहट लगेगी ये विश्वासहीनता के कारण इस प्रकार के लक्षण हैं। इसलिए विश्वास जो वो अध्यात्म क्षेत्र में, में पालन करने वाला माता पिता की तरह से पालन करने वाला है व्यक्ति की तीन अवस्थाएं याद रखनी चाहिए अध्यात्म की दृष्टि से एक अवस्था तो वो हो जब व्यक्ति विषयों में लिप्त है शरीर आभिमानी है और ये विषय जो है इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी कामना रखने वाला है इनका संग्रह करने वाला है और इनके भोग में लगा रहने वाला है ऐसा जीव सुप्त है सो रहा है सुप्त जीव है और जानो तब जीव जग जागा और जब सब विषय विलास बिरागा जीव जगा कर जब उसने ये सब इनका इनका इनमें बिजा गया शब्द स्पर्श रूप जो विषय है इंद्रियों के इनसे बैराग्य क्या गया, जीव गया क्या तो इसका मैंने देखो जागने के माने निद्रा जो है एक डलनेस की अवस्था है अधम अवस्था है जागृत अवस्था ज्यादा ज्ञान की प्रकाश की उज्जवल अवस्था है वो समाज में व्यक्ति है हुँ? लेकिन जागृता अवस्था के आगे भी एक अवस्था है और भी उच्च अवस्था जागृता अवस्था भी उसको हम में कहेंगे सुपर कॉन्शियस स्टे कॉन्श नहीं है सुपर कॉन्शियस अति चेतना अवस्था अति चेतना अवस्था बने ऐसी चेतना जिसमें की जागृत स्वप्न शिशुक्ति आती ही नहीं जिसका की उदय अंत होता ही नहीं जिसका जिसमें कि किसी प्रकार का विकार आता ही नहीं ऐसी जो चेतना विद्यमान है उस अवस्था तक पहुंचना अध्यात्म ये अति जागृता अवस्था एक सुखतावस्था एक जागृता अवस्था एक अति जागृता अवस्था और ये भी कोई समझता है कि अध्यात्म विद्या सुख्तावस्था माने जब कोई विषयों में लिप्त है तो तो मनु उजाग रहा है और जब अध्यात्म साधना कर रहा है तो मन विषयों का त्याग करके सो रहा है ऐसे समझने वाले मूड उल्टी जो उनकी बुद्धि काम कर रहे हैं मन विषयों से हीन हो करके बस कुछ नहीं रह गया निराधार निराश्रय हो तो गए ये ये विपरीत बुद्धि में ऐसा दिखाई देता जब ऐसी विपरीत बुद्धि होती है तो व्यक्ति सोचते हैं इससे अच्छा तो अपने विषय को प्राप्त करो नीच तो सुख प्राप्त करो क्या पता है क्या आवश्यकता है कि इन विषयों से हीन होकर के सोते ही सोते रहो इसलिए शास्त्र की दृष्टि क्या है इसको देखो निद्रा अवस्था तो विषयी लोगों की अवस्था निद्रा अवस्था है और जब जहां विषयों का त्याग किया तब जागृत अवस्था आई लेकिन विषयों के त्याग मात्र से तो केवल बैराग्य आए वैराग्य अंतिम अवस्था नहीं बैराग्य के बाद ज्ञान विज्ञान के बाद परमा परमात्मा की प्राप्त है ये सुपर कॉन्शियस स्टेज ये परम ज्ञान की अवस्था तक पहुंचना जो है अति चेतना अवस्था उस अवस्था तक पहुँचना जो है व्यक्ति उद्देश्य फिर उसको अपनी भी लगने लगती है फिर अपना लगता है कि अब तो हम सब प्रकार से परिपूर्ण हैं कुछ चाहिए नहीं कृतकृतता कर्त है तृप्ति है धन्यता है परमानंद है शांति है विश्राम है ये सब लक्षण और सब स्थान पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो है ये स्थिति जो है पहुंचाने वाले कौन हैं ये ये भगवान शंकर जी है विश्वास स्वरूप अंबिका प्रतिम श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर जी यही अध्यात्म के क्षेत्र में माता पिता है जो फालते हुए व्यक्ति को जैसे कि शरीर का पालन माता पिता करते हैं बड़ा सही कर इसी प्रकार से जो वो हो भगवान शंकर जी माता पिता के समान और वो आध्यात्मिक जीव को सोते हुए जीव को जगा करके अच्छेतनावस्था तक पहुंचा देने वाले पूर्णावस्था अवस्था तक पहुँचा देने वाले ये श्रद्धा विश्वास रूप भगवान शंकर जी है इसलिए माता पिता हम भी का अभी सिद्धतम अभी जो जीव जो कुछ भी परम से परम परम्छित वस्तु चाह सकता है वो भी सब प्राप्त कराने वाले अभीष्ट माने इच्छित वस्तु तो। और तो अभीष्ट व्यक्ति का क्या है हर व्यक्ति चाहता है कि हम आनंद को प्राप्त करें हर व्यक्ति विश्राम चाहता है हर व्यक्ति शांति चाहता है हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता हर है चाहता। हर व्यक्ति जो अमरता चाहता है यही अभीष्ट हर जीव का और ये अभीष्ट कैसे प्राप्त होगा आध्यात्मिक विकास के द्वारा होगा जहां उसकी पूर्णता प्राप्त होगी ये प्राप्त होगा और ये श्रद्धा विश्वास के बनकर होगा और कोई रास्ता नहीं है यही एक तरीका इस प्रकार अभीष्ट सिद्धम कारुणी कल कंज लोचनम कर्मान कर्मानधान है कल कंज जिनके के नेत्र जो वो हो सुंदर है कमल के समान सुंदर जिनके भगवान शंकर जी के नेत्र हैं नौमी ऐसे भगवान शंकर जी को हम प्रणाम करते हैं एक विशेषण और दिया कैसे अनंग मोचनम अनंग के मन है काम मोचनम के मन है छुटकारा